आज छः अक्टूबर 2016 गुरुवार का दिवस है और हरिहर का आश्रम के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है हम विज्ञान भैरव का अध्ययन कर रहे हैं और विज्ञान भैरव एक और जहां हमारे अद्वैत की भावना को पुष्ट करता है इस विश्व की समग्रता को पुष्ट करता है वहीं इस बोध को हमारे हृदय में प्रबलता से स्थापित करने का काम भी करता है इसके यानी दोनों बात हैं इसमें एक सैद्धांतिक अभिव्यक्ति भी है और हर व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत स्तर पर इस बोध को प्राप्त करने की विधि भी दोनों बात है विश्व को एक इकाई मानना और इस ब्रह्मांड को परमेश्वर के रूप में देखना एक दृष्टि से अत्यंत कठिन है क्योंकि हमारी भेद भरी दृष्टि में अपने पराये अच्छे बुरे ऊंचे नीचे अच्छे बुरे सब तरह के लोग अच्छी और बुरी परिस्थितियाँ अच्छा बुरा समय ये सब हमें उस एक आत्मता हाँ के बोझ से दूर करते और दूसरी ओर अगर दूसरे दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये तो ये जो अद्वैत है इसकी अवधारणा एकदम सहज और सरल है दो दृष्टिकोण हैं एक दृष्टिकोण से आद्वैत को समझना अत्यधिक कठिन है इस कठिनाई का कारण हमारा कॉमन सेंस हमारा सामान्य बोध क्योंकि हम समय में पैदा हुए हैं समय के अधीन हैं समय में ही हम चल रहे हैं इसलिए समय को ट्रांजेंड करना समय के पार जाना समय को अतिक्रांत करना हमारी बुद्धि के लिए अत्यधिक कठिन है क्योंकि वो बुद्धि उस समय के अधीन है ऐसे ही हम अंतरिक्ष के अधीन हैं और इसलिए इस अंतरिक्ष को अतिक्रांत करना अंतरिक्ष के पार जाना अंतरिक्ष को विजयी होना अंतरिक्ष पर ये हमारे लिए उतना ही कठिन है इसलिए दो बातें हैं एक दृष्टिकोण से अद्वैत अत्यधिक कठिन है क्योंकि एक कठिनाई में हमारा सामान्य बहुत कॉमन सेंस और हमारे जीवन के अनुभव ये इसमें सबसे बड़ी बात है और दूसरे दृष्टिकोण से अद्वैत उतना ही सरल है कोई कठिनाई नहीं जैसे हम चाहे हमको कार के लाख तरह के पुर्जे हैं एक एक का नाम नहीं मालूम एक का भी नहीं वो निकाल के रख दो एक पार्ट हमको मालूम नहीं है क्या है लेकिन हम कार को समझते हैं कार चलाते आती है उसके मॉडल को पहचानते हैं महत्व समग्रता का है हम महत्व तो समग्रता से उस कार को जानते भी हैं उसको चला भी सकते हैं उसका उपयोग कर सकते हैं हो सकता है एक कार को मैं 10 बरस तक अपने पास रखूं, उसका अच्छी तरह से दुरुपयोग करूँ मेरे को उसके पार्ट्स का नाम मालूम ही नहीं एक एक छोटे छोटे आंगे का नाम भी मालूम और वो मेरे लिए आवश्यक भी नहीं लेकिन अगर इसको हमें उसके दृष्टिकोण से देखूं, एक मैकेनिक के दृष्टिकोण से एक इंजीनियर के दृष्टिकोण से तो उसको क्या करना होगा उसके कार के एक एक पार्ट की डिज़ाइन या तो उसको अपने कंप्यूटर में अपने दिमाग में ड्राइंग्स में रखना होगी उसके एक एक पार्ट के गुण दोषों के बारे में जानना होगा उनकी क्या स्ट्रेंथ है क्या मेटोलॉजी है उसमें क्या धातु उपयोग मिली गई इन सब बातों के बारे में उसको बहुत विस्तार से जानना होगा तो आप कार के मालिक को इस तरह से कुछ ले उसको तो पूर्ण कार से मतलब ऐसे ही परमेश्वर एकदम सरल है भगवान एकदम सरल है भगवान को समझने में कोई कठिनाई नहीं है एक सीधी लकीर है आंखों के सामने भगवान है और जो कुछ है था या होगा वो सब परमेश्वर वो सर्वकालिक है और सर्वदेशिक टाइम और स्पेस दोनों ही उसके अधीन है ये बात अगर हमको आरंभिक रूप से समझ में आती है तो ये समग्रता हमारे हृदय में उतरना शुरू हो जाती है तो भगवान अत्यंत सरल है अब हम इसको एक छोटे से एक उदाहरण से समझते हैं कि सर सरलता और कठिनाई के क्या मायने एक पहली बात तो यह है कि जो सरल होता है उसको समझने में हम समझते हैं कि कोई पौरुष नहीं कोई बड़ी बात नहीं जो सरल है उसको समझना कोई गौरव की बात थोड़ी ना है ये हमारी एक गलत धारणा होती है कि जो सरल उसको क्या समझना कठिन है और उसको अगर हम समझते हैं तो ये हमारे अहंकार के पुष्टि करता कि हमने कठिन चीज को भी समझ लिया जैसे कोई बहुत बड़ा क्लिष्ट गणित है और वो समझ में आता है तो हमको बड़ा आनंद मिलता है हम इस क्लिष्ट गणित को समझ गए तो सरल को समझने में कोई गौरव नहीं है लेकिन अध्यात्म में एक बड़ी अजीब सी बात है कि वो सरल भगवान को हम अत्यधिक कठिन बना के फिर समझने का प्रयास करते हैं ये भगवान को समझने से ज़्यादा हम अपने आप को संतुष्ट करने के प्रति जागरूक रहते हैं इसका कैसा उदाहरण बताऊँ आपको कई लोग मुझसे सहमत नहीं होंगे मैं जानता हूँ हम इतने उपचार पूजा करेंगे चौंसठ उपचार पूजा करेंगे मैं किसी की व्यक्तिगत भावनाओं को निश्चित रूप से आहत करने का उद्देश्य नहीं रखता आप अपनी इच्छा से पूजा कर सकते हैं लेकिन मैं तो खाली वो बताना चाहता हूं कि हम किस तरीके से कठिनाई पैदा करके फिर उस कठिनाई पर अपनी दक्षता प्रदर्शित करते हैं और उसके बाद में हम संतुष्ट होते हैं और हम फिर ये दावा करने की कोशिश करते हैं कि हम भगवान को समझ गए जैसे परमेश्वर के लिए ना तो कोई मूर्ति की जरूरत है न किसी स्थान की न कोई मंदिर की ये हृदय का अंतरतम भाव ही आपका पूजक है और आपका हृदय ही वो मंदिर है कहीं जरूरत नहीं है भाग उस भाव को समझने के लिए उस बोध को प्राप्त करने के लिए किसी समय स्थान समय का मतलब होता तिथियाँ वार मुहूर्त स्थान का मतलब होता तीर्थ स्थान पवित्र नदियाँ मंदिर इन सब की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि वो खुद समय और अंतरिक्ष से परे है और ये समय और अंतरिक्ष के आधी न मंदिर तीर्थ तिथियां ये समय और अंतरिक्ष के अधीन है तो हम इस समय और अंतरिक्ष के अधीन वस्तुओं को परमेश्वर की वस्तुएं मानते हैं और जो समय और अंतरिक्ष से परे हैं उनको परमेश्वर से दूर मानते हैं ये हमारी गलत भावना है हम तब तक नहीं सही तरीके से परमेश्वर को समझ सकते हैं जब तक कि हम इतने साहसी न हो जाए कि उन गलत परंपराओं को ट्रांसजेंट कर दें, उनको पार चले जाएं, उनको हम अतिक्रांत कर दें उनका अतिक्रमण कर दें तब तक हम परमेश्वर को सही तरीके से नहीं समझ सकते जैसे एक ट्रांसपेरेंट बॉक्स ले लो और उसके अंदर केंद्र में एक छोटी सी सीट बना दो और उसमें एक व्यक्ति को बिठा दो। अब अगर उसको पूछे कि भैया ये जो बॉक्स है या जो एक डब्बा है इसकी स्थिति क्या है तो एक तरीके से जवाब दे सकता है कि मेरे और हर दिशाओं में ये बॉक्स मेरी हर दिशा में मैं जिधर भी देखूं उधर बॉक्स अब ये कितनी सरल सीधे सी ये बात हो गई लेकिन जो कर्मकांडी है वो क्या बोलेगा मालूम ईशान से लेकर मैरित्रेत वायव से लेके लेकर कोण तक ऊपर से लेके नीचे तक दक्षिण से लेके पूर्व तक और फिर इन सब में इन दिशाओं की अर्ध दिशाएं होती उन दिशाओं का नाम बताएगा इतनी दिशाओं में ये बॉक्स अब उस बात को कहने में उसको आधा घंटा लगेगा उस आधा घंटे के अंदर वो सब दिशाओं का वर्णन करेगा पूर्व में ये बॉक्स चमकीला है उत्तर में ये अधूरा है दक्षिण में ये नीले रंग का है इसका ये कोना है इस कोने से इस कोने तक जो दिशा जाती है उस दिशा में बॉक्स फैला हुआ है इस कोने से इस कोने तक जो दिशा जाती है उसमें फैला हुआ और इस प्रकार से वो हर एक कोने से कोने तक की लाइनों के बारे में बात करें और वो चौंसठ तरह की बातें करेगा और फिर बोलेगा हमने ये बॉक्स को हम अगर मान लें कि शिव हैं तो हमने इसके चौंसठ उपचार पूजा कर दी और जो अद्वैत समझता है जो परमेश्वर के भाव को हृदयंगम करता है वो इतनी नाटकबाजी पूजा करने के बजाय बोलेगा मेरे चारों ओर परमेश्वर मेरे भीतर भी मेरे बाहर भी है मुझे जो कुछ भी दिखाई दे रहा है उसको उस बॉक्स को अगर परमेश्वर मांगना है तो बोलेगा मुझे जो कुछ दिखाई दे रहा है वो परमेश्वर इसलिए उसको उसको समझने में कोई कठिनाई नहीं है लेकिन जो द्वेत में आकंठ डूबा हुआ है गले तक द्वेत की भावना में डूबा हुआ है उसको इतनी सरलता से कह दो कि भगवान सब तरफ हैं तो कह दो भगवान इतनी कठिन चीज इतनी सरल हो ही नहीं सकती क्योंकि भगवान को तो उन्होंने मान के चला है कि वो तो बहुत दुष्प्राप्य है बड़ी कठिनाई से भगवान मिलता है हजार साल तक साधना करते एक टांग पर खड़े होकर तो भगवान मिलता है ये साधनाएं पूजाएं और जितनी भी यात्राएं ये सब बहुत आरंभिक स्तर पर कुछ मायने रखती हैं जिस स्तर पर हमारी समझ अभी बिल्कुल बचकानी है अभी तक हमारी समझ बिल्कुल छोटी है उस समय तक हमारे लिए महत्व तो रखती है कि हम पूजा करें पाठ करें तीर्थों में जाएं, मंदिरों में जाएं, उपवास करें व्रत रखें नियमों के अधीन अपने शरीर को डालें इसलिए यह आरंभिक रूप से ज़रूरी है कि हम उच्चृंखलता से बच जाएं, क्योंकि आरंभ से ही अगर हम सीधे सीधे अद्वैत की बात करेंगे तो शायद हम उस उचृंखलता से अपने आप को बचा नहीं पाएंगे इसलिए परमेश्वर जितना सरल है उतना कठिन बना दिया गया है हम बस इतना नहीं बोल पाते कि चारों तरफ है और एक एक दिशाओं के नाम लेके बताते ईशान से नैदित्य तक वायु से कोण तक ऊपर से नीचे दाएं से बाएं पूर्व से पश्चिम इस तरीके से पचास बार बोलेंगे और फिर हम उसको विशिष्ट उपचार कहेंगे इसके बजाय कि हम सीधी तरह हैं कि सब तरह इसलिए इसकी सार्वभौमता सर्वकालिकता वही बात जब उसको समझ में आती है साधक को तो कहता है कि सर्वज्ञ सर्वकर्ता चाहे व्यापक है सीधी सी बात है एक लाइन में कि सर्वज्ञ सर्वकर्ता च व्यापक है परमेश्वर है स एवाह शिव धर्म इतनी दार्त भवे शिव ये दृढ़ भावना उसके हृदय में हो तो वो स्वयं शिव हो जाते हैं क्या दृढ़ भावना हो कि स एवाह शिव धर्म मैं स्वयं भी उन धर्मों से युक्त हूं उन्हीं शिव धर्मों से युक्त हो इसलिए में और उस शिव में कोई भेद नहीं है यह तब हो सकता है जब इस बात का दृढ़ विश्वास हो अधूरे विश्वास से नहीं हो सकता और दृढ़ विश्वास कब हो सकता है या तो आप पर गुरु की कृपा या आप आत्म कृपा करने के लिए तत्पर हो आत्मा या आपकी इनर कॉन्शियस या अंतरात्मा आपके लिए गुरु की तरह मार्ग प्रशस्त करती है निर्विवाद ही क्योंकि जब भी आप कोई कार्य करते हैं यह आपका हमेशा एक प्रकाश की तरह रास्ता प्रशस्त करते लेकिन हम अक्सर इसको ओवर रूल कर जाते हैं इसको हम इसका अतिक्रमण कर जाते हैं उसकी जो मार्गदर्शता है उसका अतिक्रमण कर जाते हैं और उसके बाद हम अपने फिर कॉमन सेंस के चुंगल में आ जाते हैं उसी सामान्य बोध के चुंगल में आ जाते हैं जो तो समय और अंतरिक्ष के आधीन है परमेश्वर समय और अंतरिक्ष से परे है इसलिए किसी भिन्न भिन्न प्रकार के उपचार भिन्न भिन्न प्रकार की यात्राएँ ये सब उसके उसकी प्रकृति के विरुद्ध है उसके नेचर के अगेंस्ट उसकी प्रकृति से अलग है उसकी प्रकृति सार्वकालिक सार्वदेशिक यानी समय को अतिक्रांत और अंतरिक्ष को अतिक्रांत करके ही उपस्थित हो सकते इसलिए उसको किसी भी ऐसी विधि से पाने की कोशिश जो समय और अंतरिक्ष के अधीन है ये संभव नहीं तो जब हम इन गुणों को जानते हैं और दृढ़ता से इस पर विश्वास करते हैं और हम जानते हैं कि हम शिवपुत्र हैं और हम में भी वही इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं यानी हमारे भीतर भी वही जन्मजात अभिलक्षण है तो फिर हम इस दृढ़ भावना के आधीन तुरंत ही परमेश्वर के स्वरूप में अपने आप को डाल देते हैं या अपने आप को परमेश्वर में विलीन करते हैं तो ये पूरी सृष्टि एक यूनिट है एक इकाई है इस बात का हमको बार बार चिंतन करना चाहिए क्योंकि अगर हम इसको भिन्न भिन्न हिस्से हैं लेकिन हर हिस्सा उतना ही महत्वपूर्ण है टायर हो सीट हो इंजन हो स्टीरिंग हो ब्रेक हो एक्सलेटर हो सबका बराबर से महत्व क्योंकि कुल मिलाकर उसमें से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जो हम निकाल लें कोई भी वाइटल पार्ट को अलग कर दें और फिर उम्मीद करें कि ये कार स्मूथली चलेगी इसलिए इस ब्रह्मांड को इस स्मूथली चलाने के लिए इस ब्रह्मांड को अच्छी तरह से चलाने के लिए अर्थात हम जहाँ रह रहे हैं इस जगह को रहने लायक बनाने के लिए हमारी समझ को विकसित करना जरूरी जब हमारी समझ विकसित होती है तो ये संसार बेहतर स्थान बन जाता है लिवेबल एलिवल्ब, प्लेस बन जाता है और इसी का नाम धर्म है जो सार्वजनिक स्तर पर इस जगह को सुंदर बना दे वो धर्म है और जो व्यक्तिगत स्तर पर जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त करा दे वो आध्यात्म है धर्म और आध्यात्म एक दूसरे के पूरक है धर्म सोसाइटी में काम करता है समग्रता में काम करता है स्टेटिस्टिकली काम करता है और आध्यात्म इकाई में काम करता है आध्यात्म आपके अंदर की बात है आपकी चमड़ी के अंदर ही होता है जो कुछ जो कुछ भी रासायनिक क्रिया होती हो, आपके भीतर होती है आपके बाहर में आपके बाहर तो वो प्रसरित होती है आपके व्यक्तित्व से आपकी बातों से आपके व्यवहार से आपके कार्य से वो अपने आप प्रसरित होती है यानी एक तरह से आपके आसपास एक प्रभा मंडल की तरह फैल जाती इसमें ये जो पहली वाली पिचासी भी धारणा थी ये प्रत्यभिज्ञा की प्रथम स्तर की धारणा कही जाती प्रत्यभिज्ञा के दो स्तर हम पहले संक्षेप में समझ लें प्रत्यभिज्ञा का मतलब होता है अपने आप को पहचानना हम क्या हैं अपने आप को पहचानना जैसे एक अनाथालय का बच्चा नहीं जानता कि मेरी माँ कौन है या मेरा बाप कौन है और वो जानकारी को प्राप्त करने के लिए वो कभी कभी बड़ा बेचैन हो जाता है कि मेरी माँ आखिर कौन है मेरे पिता आखिर कौन है सब लोगों के माँ बाप हैं मेरे माँ बाप क्यों नहीं हमारी स्थिति ऐसी ही है हमारी जिंदगी की जो समस्त बेचैनियां हैं उसका कारण प्रतिभिज्ञा की कमी है संसार की सारी बेचैनियां दुख तनाव ये सब का मूल कारण प्रतिभिज्ञा का न होना है प्रतिभिज्ञा है न हमारी अपनी स्वयं की पहचान जब हम अपने आप को पहचानते हैं तो जीवन के समस्त क्लेश शांत हो जाते हैं। समस्त दुख विराम प्राप्त कर लेते और आंदर का जो आनंद है जो दुख के ढक्कन से ढका हुआ था वो अनावरत हो जाता और आनंदमय जीवन आनंदमय हृदय और प्रेमपूर्ण व्यवहार ये सब कुछ छलकने लगता ये तब हो पाता है कि जब हम प्रत्यभिज्ञा को समझें तो पहली जो धारणा है प्रत्यभिज्ञा का पहला स्तर है पहले स्तर में हमारी अपनी जो व्यक्तिगत चेतना है जिसको हम सामान्य भाषा में जीवात्मा बोलते हैं हमारी जो इंडिविजुअल कॉन्शसनेस व्यक्तिगत चेतना है इस व्यक्तिगत चेतना में और शिव में अवैध स्थापित किया जाता है, यह पहली प्रतिभिज्ञा है या ना पहली पहचान अपनी पहचान हमको जैसे माँ और बाप की पहचान चाहिए पहली पहचान है कि तुम शिवपुत्र हो और शिव के सेवा और तुम कुछ भी नहीं तुम ही शिव हो तुम मैं जब तक शिव से नाम मिलते हो तुम शिवपुत्र हो लेकिन तुम ही शिव हो यह पहली प्रतिनिधि क्या है जो बताते हैं कि इतनी दार भवे शिव ये दृढ़ निर्णय लेने से वो या ये दृढ़ बोध होने से वो शिवस्वरूप हो जाता है और जो दूसरी है छियासीवी धारणा ये धारणा प्रतिभिज्ञा के दूसरे स्तर की है ये दो स्तर अपने आप में पूरी क्वांटम फिजिक्स बता देते हैं दो स्तर अपने आप में इस ब्रह्मांड का सत्य निरूपित कर देते हैं दूसरी धारणा बताती है जल से गोरमयो वह ज्वाला भंग्य प्रभा रवे जल जल से उर्मय उर्मी या उसकी लहरें वहने अग्नि से ज्वाला भंगे है प्रभा रवे प्रभा यानी धूप या रश्मिया रवे यानी रवि से यानी सूर्य से तो जिस तरह जल से उर्मिया निकलती तरंगे निकलती अग्नि से ज्वालायें निकलती जिस तरह सूर्य से किरणें निकलती हैं उसी तरह ममे भैरवस थे भैरवश ये तह विश्वभंगियों विभेदता उसी तरह मुझ भैरव से यह विश्व तरंगायित होता है विश्व मुझसे निकलता है कैसे निकलता है कि जैसे जल से तरंगे निकलती हैं जैसे अग्नि से ज्वालाएँ निकलती हैं जैसे रवि से किरणें निकलती हैं वैसे ही यह विश्व मुझ भैरव से तरंगायित होता है मुझ भैरव से निकलता है यह प्रतिगा का दूसरा स्तर है यह बताता है पहले स्तर ने बताया था शिव में और मेरी जीवात्मा में कोई भेद नहीं है अब यह बताता है कि मेरी जीवात्मा में और संसार में कोई भेद नहीं इन दो धारणाओं को हृदय करने से यह पूरा विश्व एक यूनिट बन जाता है शिव वही है जो मेरी जीवात्मा है और मेरी जीवात्मा वही है जो विश्व है जो विश्व वही है जो मेरी जीवात्मा है और मेरी जीवात्मा वही है जो शिव है हम इनको तीन स्तर इस मानते आए हैं मैं मेरा संसार और मेरा भगवान हम सामान्यतः तो सामान्य बुद्धि से तीनों अलग अलग मानते हैं मेरा संसार मैं और मेरा भगवान हम इन तीनों को अलग मानते हैं और ये धारणाएं दो धारणाएं प्रत्यविज्ञा की दो स्तर की धारणाएँ पहला स्तर शिव और मेरी चेतना एक ही उनमें इति दार भयत शिव ये दृढ़ भावना से वो चैतन्य जो आपके भीतर दबा छिपा सा छोटा सा अदना सा महसूस होता है वो और कुछ नहीं वरन शुद्ध शिव है और दूसरी धारणा जो बताती है कि वही जिसके हम अभी बात करते आए कि जो शिव है वही विश्व और तुम में कोई फर्क नहीं यानी तुम्हारी अंतर चेतना में जीव चेतना में और इस चारों ओर दिखाई देने वाले विश्व में भी कोई फर्क नहीं है इस तरह से ये दो धारणाएं आपको पूरे विश्व की एक यूनिट की तरह निरूपित कर देती कर देती है कि ब्रह्मांड में भगवान संसार और व्यक्ति ये तीनों अलग एंटिटी नहीं है अलग अलग चीजें नहीं है बल्कि ये तीनों एक ही इकाई है और एक ही इकाई के तीन पहलू है और यही प्रतीक रूप से त्रिशूल है भगवान शिव का त्रिशूल है जो हाथ में एक डंडा है और ऊपर से उसके तीन फैंग्स हैं जो ये बताते हैं कि वो परमेश्वर शिव और संसार और जीव ये सब अलग अलग नहीं और यही कारण है कि हमारे फिलासफी को त्रिक दर्शन बोलते हैं त्रिक का मतलब होता है तीन तीन का दर्शन तो ये हमारी बड़ी विशिष्ट अवधारणाएँ हैं जो बताती हैं कि पूरा ब्रह्मांड एक इकाई है और उसमें परमेश्वर विश्व और जीव ये तीनों एक ही ओरिजिन से निकले हैं तीनों के बीच में कोई फर्क नहीं है कि जैसे जल से उर्मिया निकली है अग्नि से लपटे निकलती हैं रवि से किरण निकलती हैं वैसे ही मुझ भैरव से ये पूरा विश्व निकला है उसी से ये तरंगाई तुआ है अब इससे अगली जो धारणा है एक भाव पाए की धारणा है सबसे ऊपर जो सत्यासी नंबर की हमने धारणा अपने आज लिखा की वो कहती है भ्रांतवा भ्रांतवा शरीरण त्वरित भूविपातनाथ क्षोभ शक्ति विराण परा संजाय दशा ये कहती है धारणा कि भ्रांतवा भ्रांतवा यानी घड़ी माणी घूमने से गोल गोल घूमने से जैसे कभी हम नृत्य करते वक्त तो पूरे गोल चक्कर से घूमते हैं और शरीर है न्वरितम यानी उसका एक्सलरेशन त्वरित का मतलब होता है त्वरण का मतलब होता है एक्सेलरेशन यानी हम उसको बढ़ाते चले जाएं गोल घूमते जाओ स्पीड बढ़ाते चले जाएं किसी भी दिशा में तो क्या होगा अंत में गिर जाएंगे भूमि भूमि यानी धरती पातनाते हैं गिर जाना तो जब हम गोल गोल तेजी से घूमते जाते हैं और अपनी स्पीड को बढ़ाते चले जाते हैं और फिर उसके बाद में भूमि भूमिपातनाथ जमीन पर गिर जाते हैं उस समय आप अपने आप को अंतर्मुखी करते जैसे ही जमीन पर गिरते हैं अंतर्मुखी क्योंकि ये एक ऐसी स्थिति है जहां पर कि विचार शांत हो जाता है किसी भी तरह का विचार उस समय नहीं आता क्योंकि उस प्रबल कोलाहल के शांत तो होने पर क्योंकि जब हम बहुत तेज़ी से घूमते हैं तो एक प्रबल कोलाहल का माहौल होता है और उस प्रबल कोलाहल के शांत तो होते ही मन एकदम शांत जैसे हमारे एक प्रसिद्ध कहावत है तूफान के बाद की शांति जब तूफान आके गुजर जाता है तो उसके बाद एक निरवता आ जाती है शांति आ जाती है जहाँ पर कि हमको कुछ भी सुनाई नहीं देता एक पत्ता भी हिलता तो एकदम चमक जाता है आदमी सुनाई देता क्योंकि समय तो अत्यधिक शांति हो जाती है। ऐसी ही शांति प्रबल कोलाहल से हमारे शारीरिक कोलाहल से जैसे ही कोलाहल शांत होता है एक नीरवता आ जाती एक शांति आ जाती और उस शांति में हमारे विचार थम जाते हैं। शाम्भव पाए वो है जहाँ हम शुद्ध चेतना का विचारहीन अवस्था में अनुभव कर सकें शुद्ध चेतना का विचारहीन अवस्था में अनुभव कर सके और इसी को योगीजन योग्यजन तुरस्था के तुरस्था वो है जो चेतना चेतना को पहचाने बिना किसी आश्रय के चेतना चेतना को पहचाने जब और कोई आश्रय की आवश्यकता ना हो हम अभी क्या होता है सामान्य परिस्थिति में जैसे अभी जाग रहे हैं तो हम अपने मन बुद्धि अहंकार इन तीनों के इनर ऑपरेटर्स या अंतकरण के आधार पर इसका सहारा लेकर हम वस्तुओं से परिचित होते हैं ये एक द्वेत के संसार का परिचय जब बाहर का संसार हमें अपना परिचय देता है वास्तव में वो द्वेत को हम क्रिएट कर रहे हैं हमारी सामान्य बुद्धि से हम क्या सोचते हैं कि हम चुपचाप देख रहे हैं सत्य यह है कि हम देखने रहे शिव दर्शक नहीं हो सकता कि दूसरा कोई बना रहा है और शिव देख रहा है शिव तो कर्ता ही हो सकता है शिव कभी मात्र दर्शक नहीं हो सकता कि कोई और कर रहा है और मैं देख रहा हूं सचमुच में वही करता है और वही दृष्टा है और उसी का नाम है साक्षी भाव दृष्टा भी वही है और करता भी वही है उसी को साक्षी बोलते अरे साक्षी बोली जब कोई और कर रहा है जैसे हम क्रिमिनल केस में देखते हैं कि भैया साक्षी कौन है कर कोई हो रहा है हम तो खाली खड़े खड़े देख रहे थे लेकिन ये परिस्थिति आध्यात्म में मैं नहीं होती हमने पिछली बार एक यहां पर नीचे एक धारणा लिखी थी कि घट को देखते ही मैं घट से एक हो जाता हूं और घट मुझसे एक हो जाता है मैं सदाशियों को जानता हूं तो सदाशियो से एक हो जाता हूं मैं सदाशियों को जानता हूं फिर सदाशिव मुझको जानते हैं न और सत्य तो यही है तीसरी लाइन लिखी थी कि सत्य तो यही है कि शिव ही शिव को जान रहा है शिव ही शिव को जान रहा है या भिन्न भिन्न भिन, रूप धर के शिव ही शिव को जान रहा है इसलिए संसार को जब हम जानते हैं सचमुच में शिव ही शिव को जान रहा है मैं एक मटकी को देख रहा हूँ मैं किसी वस्तु को देख रहा हूँ मैं कोई कार्य कर रहा हूँ सचमुच में शिव ही शिव को जान है ये उसका एक खेल है कैसे हम भी यही खेल खेलते हैं सुबह सुबह नहा के आते हैं कांच के आगे खड़े हो जाते हैं क्या करते हैं हम अपने आप को जानना चाहते हैं कि हम कैसे दिख रहे हैं ये शरीर का प्रति शरीर की प्रतिभिज्ञा है शरीर जानना चाहता है कि मैं कैसा हूँ कहीं ऐसा तो नहीं कहीं सफाई नहीं हुई बराबर कहीं कंगी बराबर हुई कि नहीं दाढ़ी बराबर बनी कि नहीं ये मैं अपने दर्पण में स्वयं को देखना चाहता हूँ वहाँ कोई तीसरा नहीं मैं ही हूँ अकेला और मैं ही अपने आप को जान रहा हूं ऐसे ही इस ब्रह्मांड में शिव ही अकेला है और शिव ही शिव को जान रहा है और इसके लिए उसने अपने आप के कई रूप धरे और उन रूप को जानने का आनंद ले रहा है और यही है प्रतिबिंबवाद जो कहते हैं कि ब्रह्मांड एक प्रतिबिंब की तरह है वो अपनी ही चेतना में चित्रकारी करता है और फिर उसी चित्र का आनंद लेता है अपनी ही चेतना में अपनी ही चेतना से अपनी ही चेतना के लिए चित्रकारी करता है और अपनी ही चेतना से उसका आनंद लेता है करता भी वही है और भोक्ता भी वही है और वही है साक्षी जो करता भी है भोक्ता भी है वही साक्षी साक्षी वो नहीं है जो मात्र देखने वाला है यही फर्क है वेदांत में और काश्मीर शिव दर्शन में मूल फर्क बता दूँ आपके मूल फर्क है वेदांत और काश्मीर दर्शन में कि वेदांत और खास तौर से सांख्य सांख्य कहता है केवल्य केवल्य का मतलब होता है पुरुष को आइसोलेट करना केवल शब्द का मतलब होता है आइसोलेशन जैसे एक कमरे में केवल मरीज है मतलब मरीज आइसोलेटेड है उससे मिलने की मनाही है वो केवल वहां पे अकेला है तो जब हम पुरुष को केवल्य में ले जाते हैं तो उसकी पूर्ण प्रकृति से उसका संबंध विच्छेद कर दे उसी का नाम सांख्य में केवल है कि पुरुष को आइसोलेट कर देना बस वो पुरुष है वो अपने आप को ही जाने लेकिन काश्मीर शिव दर्शन करता है ये अधूरी प्रतिविज्ञा है अपने आप को तो जान रहे हो लेकिन जो आसपास है वो क्या है किसी और ने बनाया है क्या काश्मीर शिव दर्शन कहता है कि अपने आप को तो जानो लेकिन अपने क्रिएशन को भी तो जानो क्योंकि वो तुमसे भिन्न तो ही नहीं वो भी तो तुम ही हो जो तुमने बना रखा है चारों तरफ इसलिए वो अधूरी प्रतिविज्ञा है जब हम अपने आप को तो जाने अपने भीतर सीमेंट के अपने अंदर के अंदर के अंदर झांक के अपने आप को पहचानें, हम पुरुष को पहचानें, और प्रकृति को एक्सक्लूड कर दें निग्लेक्ट कर दें प्रकृति, प्रकृति को अलग कर दें तो वो केवल सांख्य का कैवल्य है लेकिन त्रिक दर्शन कहता है कैवल्य का मतलब होता है कि वो केवल एक प्रकृति के रूप में भी पुरुष के भी रूप में भी और जीवात्मा और परमात्मा का भी कोई भेद नहीं वो सब रूपों में एक है उसका नाम है कैवल्य इसलिए काश्मीर शिव दर्शन का जो कैवल्य है वो उससे एक कदम आगे है वो आइसोलेट नहीं करता वो इंक्लूड करता है वह एक्सक्लूड नहीं करता इंक्लूड करता है सांख्य में वो एक्सक्लूड करते हैं ये नहीं ये नहीं ये नहीं नेति नेती नेती नेती ये भी नहीं ये भी नहीं ये भी नहीं और काश्मीर शिव देश में ये भी ये भी ये भी वो सबको इंक्लूड करता है सबको अपने स्वरूप के अंदर ले आता है दोनों में एक फंडामेंटल डिफरेंस और आप गहराई से चिंतन करोगे एक्सक्लूजन की मेथड से हम एक अधूरे उद्देश्य को प्राप्त क्योंकि एक्सक्लूजन से ये नहीं, ये नहीं ये नहीं कहने से हम क्या अशिव अशिव है कुछ जो शिव नहीं शिव नहीं शिव नहीं जब सब कुछ शिव द्वारा निर्मित है तो फिर ये भी शिव ये भी शिव ये भी शिव क्यों नहीं कहते हैं? हम उसको ये नहीं ये नहीं क्यों कहेंगे इसलिए वो कहते हैं केवल आइसोलेशन नहीं केवल इंटीग्रेशन समग्रता को अपने आप में समाहित करने का नाम कैवल्य है वो अकेला ही है मैं ही हूँ इस रूप में भी इस रूप में भी इस रूप में भी भूत के रूप में भी भविष्य के रूप में भी दूर के रूप में भी पास के रूप में भी मैं ही हूँ और ये भावना सिर्फ त्रिगदर्शन है। वो कहता है कि कैवल्य का मतलब सबको इंक्लूड करना है किसी को भी छोड़ना नहीं है ये शिवनी है ये शिवनी है बल्कि सब कुछ शिव है इंक्लूजन है इंटीग्रेशन है एक्सक्लूजन नहीं इंटीग्रेशन का मतलब होता है सबको अपने आप में समाहित कर लेना इसी का नाम है इंटीग्रिटी और यही इसी का नाम है यूनिटी तो ये जब हम विचारों से मुक्त होते हैं और जमीन पर गिर गए घूमते घूमते आए और प्रबल कोलाहल के शांत होने पर जमीन पर गिर गए तो जब जमीन पर गिरते हैं उस समय विचार मुक्त हो जाते है। विचार मुक्त मन वैसा ही है जैसे खूब कोलाहल के बाद बाल्टी का पानी शांत हो जाए और उसमें चंद्रमा का प्रतिबिंब दिख जाए क्योंकि अब तक कोलाहल के कारण नहीं दिखाई दे रहा था कोलाहल से एक बात और हो गई खूब घुमाने से उसके अंदर का सारा कचरा धीरे से नीचे बैठ गया और वह शुद्ध जल ऊपर आ गया और उससे हम यही करते हैं कि जब भ्रांतवा भ्रांतवा शरीर त्वरितम भूमिपातनाथ खूब घूमने के बाद जमीन पे जब गिर जाते हैं और जब हम गिर जाते हैं और उस समय मन उस कोलाहल के बाद एकदम शांत हो जाता है क्योंकि उस समय उसके पास विचारने को कुछ प्रयोजन नहीं रहता तो ऐसी परिस्थिति में वो प्रतिबिंब उस चेतनन चैतन्य का उस मन में प्रतिबिंबित होता है गौंदता है और शिव स्वरूपता या भैरव रूपता परमेश्वर की उसमें उसी क्षण अवतरित हो जाती है इसके आगे फिर एक ऐसी ही धारणा है फर्क एक ही है पहली बार की धारणा में हमने भौतिक रूप से शरीर को गोल गोल घुमाया था ये दूसरी धारणा कहती है कि मानसिक कोलाहल के शांत होने पर भी वही स्थिति होती पहली धारणा क्या थी शारीरिक कोलाहल था जब हमने पूरे शरीर को गोल गोल गोल गोल घुमाया और बहुत त्वरित होते हुए फिर करके ये भी में धारणा बताती है कि जब हम जिद्दी कामनाओं के अधीन होते हैं अज्ञान के अधीन होते हैं जब हमारे सामने बड़े बड़े प्रश्न चिन्ह लगे होते जब हमको कुछ समझ नहीं पड़ता कि सही क्या है गलत क्या है जंगल में भटक गए घर जाने का रास्ता ढूंढते ढूंढते पीछे आ तो गए पर अब रास्ते तीन निकल रहे हैं पे चले जाएं? कहीं ऐसा नहीं तो और भटक जाए एक ही रास्ता है जो घर जा है पर पता नहीं तीन रास्ते हैं तो। चौराहे पे खड़े हो गए बीच में हम ऐसे किसी मानसिक स्थिति में पहुंच जाते जहां पर कि हम ना तो उगल पाते हैं ना निगल पाते हैं ना समझ पाते हैं न बेसमझ होते हैं हमारा दिमाग उस समय सुन्न हो जाता है दिमागी रूप से हम असमंजस, इतने प्रबल असमंजस में होते हैं कि निर्णय लेना नितांत असंभव जैसा हो जाता है तो उस दिमागी कोलाहल के शांत होने पर उस परिस्थिति में क्या करेगा आदमी एक आदमी जंगल में भटक गया उसको रास्ता नहीं मिल रहा है दिमाग बुरी तरह से बौखला गया क्या होगा क्या होगा तो शांत एक जगह बैठ गया या तो कोई निकलेगा या सोचूँ मैं याद करूँ कि किधर से आया था तो जब वो वहाँ बैठता है तो उसके विचारों का क्रम ब्लॉक हो जाता है विचार कर लेना उसके लिए संभव नहीं हो पाता क्योंकि उसको कोई विचार को आश्रय चाहिए कंप्यूटर तब काम करेगा जब डाटा डालोगे कुछ अंदर बिना डाटा के कैसे काम करेगा उसको कोई डाटा ही नहीं मिल रहा है विचारों के लिए उसको कोई मटेरियल नहीं मिल रहा है जिस पर वो विचार करे कई ऐसी परिस्थितियां जीवन में आती हैं आदमी उस समय बौखला जाता है क्या करो ये परिस्थितियों में सामान्य आदमी और योगी में बहुत फर्क है सामान्य आदमी या तो नर्वस ब्रेकडाउन का शिकार हो जाएगा डिप्रेशन में चला जाएगा कोई सुसाइड कर लेगा कोई दूसरों को की हत्या कर देगा या अवान छनी कृत्या कर देगा क्रिमिनल बन जाएगा क्योंकि कई परिस्थितियाँ ऐसी आती हैं जो अपनी गलतियों को हम उसके माथे टाँग देते हैं परिस्थितियाँ ऐसी थी इसलिए मैं क्रिमिनल बन गया परिस्थितियां ऐसी थी इसलिए मैंने ऐसा गलत काम कर दिया योगी ऐसी किसी भी विपरीत परिस्थिति को अपने हित में उपयोग कर लेता है और वही इस धारणा में बताया आधारेश वत्वा अशक्त्या अज्ञान चित्तलयनवा जात शक्ति समावेश शोभांत भैरवम अपो जब कोई ज्ञान प्राप्त नहीं हो रहा है ना हमको ठीक से जानकारी नहीं मिल रही है या अशक्त के होने के कारण कि अगर हम इसी जगह फंस गए कि अब तो सामने पहाड़ है शक्ति नहीं है कि चढ़ पाऊंगा या मानसिक अशक्ति है कि इतनी बड़ी कॉम्प्लीकेटेड सिचुएशन है मेरे दिमाग में नहीं फंस रहा है तो क्या करेगा उसमें बौखला जाता तो ऐसी किसी मानसिक बौखलाहट के समय योगी शांत बैठ जाता और उस उलझन को ताक पे रख उस समय उसको भैरव भाव अंदर से आप कहोगे क्या ऐसा हो सकता निश्चित रूप से एक बटे एक सौ बारह संभावना है एक सौ बारह तरह के लोग हैं अगर ये धारणा आपके लिए है तो निश्चित ऐसा हो सकता है अगर धारणा आपके लिए नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं लेकिन ये दोनों बाहर धारणाएं कोलाहल के लिए है एक शारीरिक कोलाहल थी एक मानसिक कोलाहल था मानसिक कोलाहल वो होता है जब हम किंग कर्तव्य विमोड़ हो जाते हैं या हमको हमारा रास्ता समझ नहीं पड़ता है या जिद्दी कामनाओं के और इच्छाओं के वश में हो जाते हैं या कभी कभी हम अशक्त महसूस करते हैं जो सामने परिस्थिति है उससे सामना करने में असमर्थ और अशक्त महसूस करते हैं तो मानसिक रूप से हम बुरी तरह से बौखला जाते हैं और उस बौखलाहट के शांत होने पर वो कहते हैं कि भैरव स्थिति तुरंत प्राप्त हो या नो घूमने वाली स्थिति या इस दोनों से बेहरव स्थिति प्राप्त होती है अब इसके अगले वाली है संप्रदाय में मम देवी क्षणु समय हम अब मैं आपको यानी देवी को शिव बोल रहे हैं कि हे देवी अब मैं तुमको संप्रदाय का वक्तव्य करता हूँ यानी परंपरा का वक्तव्य देता हूँ शृणु समय वदा हम जब मैं बोलता हूँ उसको ध्यान से सुनो कैवल्य जायते सद्यो नेत्रयो नेत्र स्तब्धमात्रो संकोच करणयो कृतवा यदुद्वारे तथे चनजक महलम ध्यान विशेष ब्रह्म सनातन वो इस ये चार लाइन की धारणा इस धारणा में वो एक शारीरिक क्रिया भी बताते हैं मानसिक क्रिया भी बताते हैं शिव बता रहे हैं मां पार्वती को बता रहे हैं उनके आग्रह पर ये पूरे विज्ञान भैरव की उन्होंने परमेश्वर शिव ने रचना की है वो बताते हैं कि आपको केवल्य स्थिति प्राप्त करना है केवल्य कौन सी जो अभी अपन ने बात करी केवल केवल्य की स्थिति जहाँ पर कि मैं मेरा भगवान और मेरा संसार सब एक ही है इन तीनों के बीच में कोई भेद नहीं है और यह ना कि एक इंटीग्रेटेड कॉन्सेप्ट पूरी संसार की एक इकाई के रूप में अवधारणा जब हमारे हृदय में प्रबल होती है उसी को बोलते हैं कैवल्य तो वो कहते हैं कि कैवल्यम जायते सद्यो सद्यो मींस इमीजिएट अब भी हाल बिना देर किए क्षणमात्र में तो केवल्यम जायते सद्यो मींस इमीजिएट कैवल्य प्राप्त होता है कब नेत्र योह स्तब्ध यो। आँखों को स्थिर कर लो आँखों को अभी हम टिमटिमाते रहते हैं दाएँ बाएँ घुमाते हैं ऊपर नीचे देखते हैं हमारी आँखें बेहद चंचल है तो शिव पार्वती जी को कहते हैं कि आंखों की चंचलता को शांत कर दो आँखों को स्तब्ध अभी स्तब्ध शब्द का बहुत तो महत्वपूर्ण है यहाँ पर कि नेत्रोह स्तब्ध स्तब्ध शब्द बहुत महत्वपूर्ण स्तब्ध का मतलब होता है आश्चर्य से देखना आश्चर्य से देखना लेकिन आश्चर्य से वो जब कभी देखोगे तो किसी एक चीज पर निगाह नहीं रहती हमारी निगाह समग्र पर एक साथ रहती जैसे अगर आप को कहा दोस्त ने कि मेरे घर आना और आप अंदर गए और अंदर दरवाजा खोलते से मालूम पड़ा अरे बाप रे 150 फीट बाई 150 फीट का हॉल इतना तो बड़ा तो आदमी आंखें एक क्षण भर के लिए उसकी आंखें स्तब्ध रह जाएगी ये घर है कि क्या है आंखें उसकी पड़े तो वह स्तब्ध देखते थे स्तब्ध का मतलब होता है जब आप आश्चर्य मिश्रित भय या आश्चर्य मिश्रित आनंद से देखा तो जब आप स्तब्ध होकर देख रहे हैं संसार की तरफ और कैसे देख रहे हैं अपलक आँखें चंचलता नहीं हो आँखें एकदम स्तब्ध हैं यानी फैली हुई हैं और आप उस संसार को देख रहे हैं केवल हम जाएते सत्यो नेत्र योह स्तब्ध मात्र योग संकोचम कर्णयोह कृत् कानों को संकुचित कर दो कान में अपन है सकर के बंद नहीं कर सकते लेकिन कान का संकोच का मतलब होता है उस वक्त तो हमारा ध्यान बाहर से हटाकर भीतर करना है कान को बंद नहीं कर, कर सकते कि उंगली लाल के कान बंद को ऐसा नहीं है कुछ लेकिन हमारा कान प्रतीक है इंद्रियों का ज्ञानेंद्रियों का इसलिए हम अपने ज्ञानेंद्रियों को बाहर से समेटकर कर उस स्थिति में वो सारे कैमरे उल्टे कर दिए अंदर की तरफ लगा दिया हमने अपनी शुद्ध चैतन्य को जानने के लिए संक संकोचन कृतवा कृवा ये दो द्वार है यानी इसके अलावा हमारे दूसरे भी द्वार हैं ज्ञान के अलावा कर्मेंद्रियों के भी द्वार हैं जैसे गुदा द्वार है लिंग द्वार है तो ये भी द्वारों को हम संकुचित कर लेते हैं संकुचित मतलब वो उनको अपने आप में जैसे कछुआ अंदर समेट लेता है अपनी करदन हाथ पैर सब इस तरीके से हम अपनी समस्त ज्ञानेन्द्रियों को और हमारी कर्मेंद्रियों को दोनों को भीतर समेट उस समय न हमारे किसी कर्मेंद्र पर ध्यान है न हमारा इन ज्ञानेन्द्रियों पर कि आंख क्या देख रही है कान क्या सुन रहे हैं हवा किधर से चल रही है किसी गंध आ रही है इन सब चीजों पर कोई ध्यान नहीं आया क्योंकि इसी को हम बोलते हैं अंतरलक्ष बहिर्दृष्टि निमेशोनिमेश वर्जिता आंखों से कोई हलचल न हो और हमारा सारा ध्यान अपने भीतर हो और बाहर स्तब्ध दृष्टि तो अनज का महलम ध्याय विशेषक ब्रह्म सनातन ऐसी स्थिति में आपको अपना अंदर जब ध्यान करेंगे तो ध्यान किस चीज पर होता है अनाहत नाथ में जिस ध्वनि से आपका तादात्म्य होगा वो कैसी ध्वनि होगी अनाहत अनाहत का मतलब होता है कि जो बिना किसी टकराहट के उत्पन्न होती संसार की ध्वनि और शिव के ध्वनि में एक फर्क है संसार की ध्वनि हर ध्वनि दो टकराहटों से शुरू होती है जैसे एक सितार बजी तो वायु के जो कण हैं उनसे जब टकराहट होती है तार की तो ध्वनि पैदा होती है हम बोलते हैं तो हमारे गले के भीतर वाइस बॉक्स है, जिसको लेरिंग्स बोलते हैं उसकी टकराहट से ध्वनि पैदा होती है इसलिए जब तक दो टकराहट नहीं होती हम ताली बजाते हैं तो दो हाथ से कभी एक हाथ से नहीं बचा तो इस तरीके से जो टकराहट से ध्वनि पैदा होती है संसारी ध्वनि और एक वो ध्वनि है मूल ध्वनि जो बिना टकराहट के पैदा होती जिसको हम कैसे एक्सेप्शनल जो रूटीन नहीं है जैसे किसी भी स्टेशन पर ट्रेन इधर से आती है इधर जाती है इधर से आती है, इधर से आती है तो इधर जाती है लेकिन विक्टोरिया टर्मिनल पर जाएंगे तो आप, आप जो वहां छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पर जाते हैं तो ट्रेन इधर इधर से आएगी और इधर ही जाएगी क्योंकि ये तो टर्मिनल है जंक्शन नहीं है स्टेशन नहीं है टर्मिनल है क्योंकि यहाँ के आगे जाने की कोई जगह नहीं है इसीलिए और ब्रिज भी नहीं है क्योंकि ट्रेन के सामने से जाओ ना आप क्योंकि रास्ता तो बंद है इसके बाद क्यों क्योंकि ये एक्सेप्शन है क्यों एक्सेप्शन क्योंकि शिखर है हर शिखर एक्सेप्शन होता है और यही शिव की विशेषता है कि संसार में हमको जो द्वैत संसार में दिखाई देता है उससे अलग है शिव शिव की अवधारणा इसलिए हमारे कॉमन सेंस में बैठती नहीं है क्योंकि वो ऐसा एक्सेप्शन है ना ऐसा अपवाद है कि जो खुद ही क्रिएट करता है खुद ही देखता है खुद ही करता है खुद ही भूखता है खुद ही आनना है खुद ही भूखा है खुद ही खाता है इस तरह से अनज का महल अनज का मतलब होता है बिना स्वर या वंज बिना व्यंजन के जो ध्वनि होती है उसको अनज का हैं और चूंकि बिना स्वर और व्यंजन के संसारी ध्वनि तो हो ही नहीं सकती या तो स्वर होगा या व्यंजन होगा तो ये ध्वनि इस पर ध्यान किया जा सकता है तो अनज का महलम ध्यात्वा यानी जो अनज का रहने का स्थान है वो है हमारा महिला हमारे भीतर अंदर हमारे अस्तित्व के केंद्र में वो अनज का महल है है ना? वो शिवालय है अनज के महल का अगर हम सीधा ट्रांसलेशन करेंगे करें तो शिवालय अनज का मतलब होता है शिव और महल का मतलब होता है आलय रहने का स्थान तो अनज के महल का मतलब होता है शिवालय वो शिवालय कहाँ है किसी बाहर नहीं है वो हमारे अस्तित्व के केंद्र में शिवालय है तो अनज महलम ध्यायन विशेषक ब्रह्म सनातनम वहां पर जैसे ही आप ध्यान करेंगे किस स्थिति में जब समिस्त इंद्रियों को ज्ञान इंद्रियों को कर्म इंद्रियों को भीतर समेट का इंट्रोवर्ट कर देंगे भीतर समेट लेंगे और उसके बाद स्तंब्ध स्थिति में बिना आंख की चंचलता के जब आप भीतर ध्यान करते उस शिवालय में ध्यान करते हैं अनज का महल है ना शिवालय महल है ना कहना शिव शिव ही है जो वो ध्वनि पैदा करता है जो बिना आहत के है तो अनच महल शिवालय है और उस पर ध्यान करने से वो जो ब्रह, सनातन ब्रह्म है वो सद्य तुरंत प्रकट हो जाता है तुरंत आप उस स्थिति को प्राप्त कर लेते तो अगले बार अपन इस धारणा को और थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे बहुत सुंदर धारणा है वो जो आपके अंदर के शिवालय अभी हमने बात करते हैं कि शिव का मंदिर बाहर नहीं है तीर्थ बाहर नहीं है सब कुछ हमारे भीतर है और वही बातें है कहते हैं कि किन परिस्थितियों में हम उस शिवालय को पहचान सकते कैसे हमारी प्रतिविज्ञा हमारे अंदर के मूल स्रोत को अस्तित्व को इस ब्रह्मांड के स्रोत को कैसे पहचान सकते इसलिए हम अनाथालय के बच्चे कितर हैं जो अपने माँ बाप को खोज रहे हैं और खोजने का नाम है प्रतिविज्ञा और ये प्रतिविज्ञा के दो मूल सूत्र हमने पढ़े जिसने हमको हमारे अपने अस्तित्व के रूट्स के पहचान करवा दी हमारे स्रोत की पहचान करवा दी तो आज इतने गुरु नारायण नारायण नाय